मुक्ति और उसके उपाय गृह साश्रम और निष्काम कर्म गृह साधक इस प्रकार निष्काम कर्म करके परमेश्वर की प्रसन्नता लाभ करे वह प्राणपण कर्तव्य करते हुए भी कभी फलाकांक्षी न बने जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कर्मंडे बाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ गीता तुम्हारा केवल कर्तव्य करने में अधिकार है फल में किंचित मात्र भी नहीं कर्म की फलाकांक्षा में तुम्हारा मन न जावे एवं अकर्म में तुम आसक्त न हो निष्काम धर्मप्राण साधक सन्यास धर्मावलंबी उच्च श्रेणी के साधकों की यथोचित सेवा करें, जैसा महर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कहा था गृह राजन क्रिया कुर गृहोचिता साक्षात साक्षात उपासीत भागवत राजन ग्रहवासी व्यक्ति वासुदेव को समर्पित करके कर्तव्य कर्म संपादन करे तथा महामुनियों यानी जीवन मुक्ति सन्यासियों की यथा योग्य पूजा करे गृहस्थ के लिए कर्म त्याग संभव नहीं है अतः ऐसी स्थिति में शास्त्रकार उन्हें कर्म त्याग का आदेश नहीं देते जैसा कि नारद ने युधिषि से कहा व्रत व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिष्क्षोरीद्रिय लोलता आश्रमापा विजेते खल्वाश्रम विडंबका देव मजा विमूास्तान् उपेक्षेते तानुकंपया भागवत गृहस्थों का क्रिया त्याग ब्रह्मचारी का व्रत परित्याग तपस्वी का ग्राम्य वास सन्यासी का इंद्रिय चांचल्य ये सब आश्रम विडम्बना है ऐसे व्यक्ति आश्रमों में निकृष्ट हैं देवी माया के कारण इनमें यह मोह पैदा हो जाता है अतएव दया करके इनकी उपेक्षा करना ही उचित है भगवान शिव ने कहा है समाप्यान समाप्या को अपने सांसारिक कार्यों की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसे उन विषयों में अधिक उलझना न पड़े विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि सांसारिक कार्यों में लगने के पूर्व धर्म का पालन कर लेवे क्योंकि सांसारिक कार्यों में लगने पर पुनः साधन को आरंभ करना बहुत कठिन होता है इस विषय में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था तथा पिसंग परिवर्जनीयो गुणे सुमाया रचितें सुतावत मद्भक्तिगेन दृढ़द्रजोदिस्ेत मन कषा यहा माधुचि पुनः पुनः संतुती प्ररोहां एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुतिसंगम भागवत तथापि तो जब तक मेरे भक्ति योग के द्वारा मनोरंजन राग दूर न हो जावे तब तक माया रचित गुण गणों अर्थात विषयों का संग परित्याग करना चाहिए जिस प्रकार मनुष्यों में रोग की पूरी चिकित्सा न होने पर वह बार बार कष्ट देता है उसी प्रकार जिनके राग से उत्पन्न कर्म दग्ध नहीं हो गए हैं जो पुत्रादि के प्रति आसक्त हैं उनका मन ऐसे उन कुयोगियों को बार बार विद्ध करता है साधक निष्काम और निसंग भाव से संसार यात्रा पूरी करे किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त न होवे वेश विनस आदि के लिए अधिक प्रयत्न न करे निद्रल देयत्न केश विनस आसक्तिमशने वस्त्रे नाक्त समाचरेत महानिर्माण तंत्र जो बाहर से अपने को साधक के रूप में प्रकाशित करते हैं पर उनके अंदर संसार की आसक्ति प्रबल होती है उनके संबंध में भगवान शिव कहते हैं सांसारिक सुख आसक्त ब्रह्मज्ञ स्मृतिवादिना कर्म ब्रह्मोद्य भ्रष्ट तम त्यजेद्यजम यथा कुलाण तंत्र आवश्यक होने पर समय समय पर अन्य साधु साधुपरायण गृहस्थों के साथ एकत्रित हुए इनके सहित एकत्र होने से विशेष धार्मिक बल प्राप्त हो सकता है आधुनिक समय में हमारे देश में गृहस्थ ब्रह्मोपासक और हरि भक्तों के संप्रदाय प्रति उनके निज निज साधारण उपासना स्थानों पर एकत्रित होते हैं जैसा कि पहले शक्ति साधक किया करते थे भले ही ये ठीक उस प्रकार का समागम ना होवे इन चक्रों में एक व्यक्ति प्रधान आसन ग्रहण करके चक्रेश्वर अथवा आचार्य होकर बैठते थे शक्ति साधक इस चक्र को भैरवी चक्र कहते थे वहाँ पर एक घट स्थापन कर बाह्य पूजा होती थी पर ब्रह्म के साधकों का चक्र तत्व चक्र या दिव्य चक्र कहलाता था इनमें किसी घट की स्थापना या पूजा नहीं होती थी किंतु दोनों ही चक्रों में साधक एक साथ भोजनादि करते थे तत्व चक्र के संबंध में भगवान शिव ने यह कहा है तत्वचक्र चक्रराज दिव्य चक्रम तदुच्यते नात्राधिकार सर्वेश ब्रह्म ज्ञान साधकान् बिना पर ब्रह्मग्याम काय ब्रह्मा ब्रह्मतत्परा सर्वप्राणी सर्व्राणीतेरता निर्विकारा निर्विपा दयाशिला दृढ़व्रता सत्यसक ब्रह्मास्तवा स्थापना न घटस्थापना बाहुल्यन पूजनम सर्वत्र ब्रह्म भावन साधे तत्वसाधन ब्रह्म मंत्री ब्रह्म निष्ठो भवच्रेशर प्रिय ब्रह्मज्ञ साधक साधक्ररभे रमेश्युरी देशे साधका दे सुखावे विचित्रसन मालीय कल्पयेद विमलासनम ब्रह्मचक्रे महेशाड़ी वर्णभेद विभिएत न देश नियमस्तथा न पात्र महानिर्माणतंत्र अष्टमोल्लास गृहस्थ साधक अधिकारी विशेष की ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने को विशेष धर्म जानो सर्व दाना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मदानम विशिष्यते वारण्य गोमहिवास ही वासकाचन सपर सर्षा जलदान अन्नदान गोदान भूदान भूमिदान वस्त्रदान तिलदान स्वर्णदान घृतदान इन सभी दानों की अपेक्षा ब्रह्मदान ही सर्वश्रेष्ठ और महान है मनुस्मृति सर्व सर्वधर्मयम ब्रह्मेब्यात तद समोति ब्रह्म लोकम्युतम याज्ञवल स्मृति क्योंकि ब्रह्म समस्त धर्मों का आकार है तथा समस्त दान दी जाने वाली वस्तुओं में श्रेष्ठ है इसीलिए जो व्यक्ति उपदेश आदि के द्वारा सभी लोगों को ब्रह्म वस्तु का दान करते हैं उन्हें अक्षय ब्रह्म लोक प्राप्त होता है जिससे वे कभी विच्युत नहीं होते या इमं परम गुष्यम मद्भक्त स्वभिधा से भक्ति मयि पर ही सत्य संशय भगवद्गीता जो व्यक्ति इस परम गोपनीय ज्ञान का मेरे भक्तों को उपदेश देता है तथा उसके द्वारा मेरे प्रति भक्ति प्रकाश करता है वह निस्संदेह मुझे प्राप्त करता है शास्त्रकारों ने जो अधिकारी विशेष को ब्रह्म ज्ञान देने की बात कही है उसका कारण यह है कि जिस प्रकार आधे शेर के पात्र में एक सेर वस्तु नहीं रखी जा सकती उसी प्रकार स्थूल बुद्धि व्यक्ति अति सूक्ष्म ब्रह्म तत्व को किसी भी प्रकार से वि्यंगम नहीं कर सकते यही नहीं अंत में वे घोर नास्तिक हो जाते हैं इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है न बुद्धि भेदम कर्म कर्मसंगीनाम अज्ञानी कर्मियों में बुद्धि भेद पैदा न करो डॉक्टर विलियम पेली उनकी पुस्तक नेचुरल थियोलॉजी में लिखते हैं एट दी कॉन्टम्प्लेसन ऑफ नेचर सो एग्जॉल्टेड हाउ एवर सोली वे अराइव एट दीप proof of its existence over helmels our faculties the mind feels its powers sink under the subject one consequence of which is that from painful abstraction the thoughts seek relief in sensible images hence may deduct deduced the ancient and almost universal proper propensity to idol latest substitutions chapter वेद कहते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ वेदाध्यन कर पुत्र और अमात्य आदि को ज्ञानोपदेश देकर ब्रह्मनिष्ठ करने में काल व्यतीत करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ से वह मुक्ति लाभ करता है छांदोग्य उपनिषद